मृत्यु के पार मृत्यु के पश्चात आत्मा वेदांत में इन स्वर्गों को विशेष महत्व नहीं दिया गया है और न ही इसके अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है वास्तव में इन स्वर्गों में आत्मा सिंहासना रूढ़ भगवान के आमने सामने खड़ी होती है और भगवान उससे पूछते हैं तुम कौन हो आत्मा उत्तर देती है आप जो हैं मैं भी वही हूँ किंतु वेदांत के उच्चादर्श के साथ ही यह सभी स्वर्ग और नैसर्गिक वासनाएँ शनै सने नगण्य हो जाती है धार्मिक आत्मा से बातें करते हुए सिंहासनारूढ़ भगवान की यह धारणा हमें प्राचीन हिंदू ग्रंथों में अर्थात वेदों में मिलती है हिंदू शास्त्रों की भांति पारसी धर्मग्रंथ जैद आवेशता में भी सिंहासनारूढ़ भगवान अहुरा माजिदा का उल्लेख मिलता है जो मृत आत्मा के कर्मों का निर्णय कर दंडित या पुरस्कृत करते हैं प्रारंभ के हिंदू नरक में विश्वास नहीं करते थे पर पारसी नरक में विश्वास करते थे मृत्यु पश्चात आत्मा का क्या होता है इसका उल्लेख अव्यस्ता में है स्वर्ग और नरक के संबंध में अव्यस्ता की यह धारणा सर्वप्रथम यहूदी धर्म में तथा यहूदी धर्म के माध्यम से इस्लाम धर्म में प्रविष्ट हुई ओल्ड टेस्टामेंट में मृत्यु के पश्चात आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है किंतु न्यू टेस्टामेंट में उन सभी धारणाओं का उल्लेख मिलता है जो पारसी विचारधारा से मिलती जुलती है पारसियों का विश्वास है कि निर्णय के लिए एक निश्चित दिन है और जब पुण्य पाप को अभिभूत कर लेता है तभी सकल मानव आत्माओं का पुनरुत्थान होता है मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है इस विषय पर प्राचीन हिब्रू सिर नहीं खपाते थे उनका विश्वास था कि ईश्वर मानव में प्राण वायु का संचार करते हैं और मृत्यु होने पर वही प्राण या आत्मा ईश्वर के पास लौट जाती है इसे वे नफेस या निशामा या रुआक कहते थे लगता है परवर्ती समय में पारसियों के संपर्क से आने पर यहूदियों ने इस विचारधारा को अपना लिया जैसा कि पहले कहा गया है मिस्रवासी आत्मा को छाया के समान द्वितीय सत्ता मानते थे जो शरीर के रहने तक रहती है और शरीर के साथ साथ द्वितीय सत्ता का भी विनाश हो जाता है चांडिल्यवासी भी द्वितीय सत्ता पर विश्वास करते थे शरीर के विनाश के साथ जिसका विनाश हो जाता था वे मृत देह के पुनरुत्थान में विश्वास करते थे वर्तमान में ईसाई धर्म में यह विश्वास पाया जाता है ग्रीक दार्शनिक पिथागोरस प्लेटो और उनके शिष्य आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे आत्मा के स्वरूप के संबंध में और मृत्यु के पश्चात क्या होता है इस बारे में प्लेटो के विचार उपनिषदों के अनुरूप ही थे किंतु प्लेटो का विचार था कि पापियों को दंडित करने का एक स्थान है जो असत और पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं उन्हें यातना और दंड मिलता है शुद्ध होकर सत्कार्य करने का पर पुरस्कार मिलता है प्लेटो की मान्यता थी कि मानव आत्मा मनुष्य देह या पशु देह धारण कर सकती है और पुनः मानव देह धारण कर सकती है इन सब बातों से स्पष्ट है कि मनुष्य की मरणोत्तर सत्ता के संबंध में अनेकानेक अनुमान लगाए गए हैं अब हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि इस विषय में वेदांत क्या कहता है सर्वप्रथम वेदांत कहता है कि मृत्यु जैसी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका अर्थ विनाश है यह रूपांतरण के रूप में मृत्यु को स्वीकार करता है यह मृत्यु जीवन का नित्य सहचर है रूपांतर और परिवर्तन के बिना जीवन संभव ही नहीं है पहले भी कहा गया है कि हमारी प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है प्रत्येक सात वर्ष में हमारे सर्वांग शरीर का आमूल परिवर्तन हो जाता है तो भी हमारा स्वरूप बचा रहता है यद्यपि हमारे शरीर का प्रत्येक कण परिवर्तित हो जाता है हमारी सत्ता रहती है हमारी निरंतरता अविच्छेद्य रहती है और चौदह या इक्कीस साल पहले जो घटनाएँ घटित हुई रहती है वे सारी बातें और घटनाएँ हमारी स्मृति में रहती है किसी भौतिक या रासायनिक नियम के द्वारा इस सचेतन तत्व आत्मा या आत्मसत्ता की व्याख्या नहीं की जा सकती तब पुनः वेदांत यह कहकर वस्तु आदि सिद्धांत को मर्मांतक चोट पहुँचाता है कि किसी यंत्रिक या परमाणविक गति के द्वारा विचार या अनुभूति या बुद्धि की उत्पत्ति नहीं हो सकती गति सिर्फ़ गति पैदा करती है और कुछ नहीं इसलिए शरीर के अणुओं की गति कभी भी चेतन अवस्था की अनुभूति पैदा नहीं कर सकती लेकिन कोई अपर शक्ति है जिन्हें हम चिंतन शक्ति या आत्मिक शक्ति कहते हैं यह शक्ति न मेरी है न आपकी है बल्कि यह प्रकृति में रहती है समस्त विश्व एक प्राण सत्ता का अखंड महासागर है समस्त बुद्धि एवं चेतन का उच्च और आत्मिक शक्ति यही प्राण सत्ता है हमारा व्यस्ट चैतन्य उसी अनंत चैतन्य का प्रतिबिंब अथवा प्रकाश है चेतना के उत्स के इसी महासागर में चेतना की असंख्य लहरें उठती रहती हैं महासागर की तरंगों के भांति इन जीवन प्रवाह का आदि अंत जानना कठिन है व्यक्तिगत जीवन उसी असीम जीवन समुद्र का एक प्रवाह मात्र है क्षण प्रतिक्षण अवलोकन करने पर देखते हैं कि तरंगे उठती और बढ़ती रहती है समुद्र यदि अनंत काल तक रहता तो उसकी लहरों का कभी विराम नहीं होता और उसका प्रवाह भी अनंत काल तक चलता रहता तथा पुनः वही आता जा जहाँ से उसकी धारा के प्रवाह का प्रारंभ हुआ था हमारे व्यस्त जीवन में भी यही होता है उन अनंत महासागर में अनेकानेक व्यक्तिगत लहरें उठती रहती हैं हमारा एक एक वृत्त बना बन गया है इसी तरह आदिहीन भूत और अंतरहीित भविष्य द्वारा हमारा जीवन निर्मित है आज के तथाकथित भूतल वैज्ञानिक इस तरह को स्वीकार नहीं करते वे जातियाँ और प्रजातियों के बारे में ही सोचने में व्यस्त हैं इस तथ्य की उपेक्षा करते हैं कि यदि व्यक्ति नहीं होते तो जातियाँ प्रजातियाँ कहाँ से होती जातियाँ और प्रजातियाँ अमूर्त विचारधाराएँ हैं जो हमारे मस्तिष्क में हैं यह हमारे साधारणीकरण का परिणाम है जबकि व्यक्ति विराट प्रकृति का अपरिहार्य उपादान है अनंतकाल महासागर में लहरें एक साधारण जीवन बीज के रूप में प्रकट होती है जिसके अंदर भविष्य में अनंत विकास की संभावनाएं रहती हैं एवं वही प्राणी जगत में विचित्र रूप में अभिव्यक्त होता है यही प्रकृति का विकास और अभिव्यक्ति है विभिन्न संभावनाओं से परिपूर्ण यह व्यस्ट जीवन विचित्र रूपों में अभिव्यक्त होकर निरंतर चलता रहता है जिस जिस रीति से यह अभिव्यक्त होता है उसका अर्थ है रूपांतर यदि पुराने को फेंककर नए रूप का विकास नहीं होता रूपांतर नहीं होता तो ऐसा प्रकाशित होना असंभव था ऐसे रूपांतर को हम मृत्यु कहते हैं यह मृत्यु एक खास देह अथवा रूप की मृत्यु है न कि सारा सत्ता की न शक्ति की एक रूप की मृत्यु होने पर अन्य रूप का आविर्भाव होता है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और पुनः उसी मृत्यु से नया जन्म होगा यह धारा अनंतकाल तक चलती रही है इसीलिए वेदांत कहता है कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी ही और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा जातस्य ही ध्रो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्यचा लेकिन आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं होती आत्मा का जीवन शाश्वत और अमर है यह अनुसार स्वरूप धारण कर सकती है बाह्य स्थूल सत्ता का कारण मानसिक स्वरूप में है और मानसिक या वैचारिक रूप हमारी कामना या तीव्र वासना या लिप्सा का परिणाम है हमारा भावी जीवन उसी कामना वासना या लिप्सा या हमारे कर्मों द्वारा निर्धारित होता है वेदांत स्वर्ग या नरक को विशेष महत्व नहीं देता वेदांत का मत है कि जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं वे स्वर्ग की सृष्टि करके वहाँ जाते हैं और आनंदोभोग करते हैं जो नरक के बारे में सोचते हैं वे नरक ही देखते हैं जो स्वयं को पापी मानते हैं विवास्तव में पापी हैं आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाओगे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तीन तैसी इस तरह ये सारे स्वर्ग और नरक मानव मन की विभिन्न अवस्थाएं हैं बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं जब तक हम अज्ञानता में निमग्न रहते हैं हम ऐसे सपने देखते हैं उनकी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं किंतु परम सत्ता की उपलब्धि होते ही हम स्वर्ग या नरक जन्म या मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं आत्मा तब चिरंतनता में अपनी महिमा से विहार करती है